उन्हें मैं फिर सुना सुनना चाहता हूँ श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित द्विविध नाम का एक बानर था वह भौमासुर का सखा सुग्रीव का मंत्री और मैंदा का मैंद का शक्तिशाली भाई था जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया वह वा वानर बड़े बड़े नगरों गांवों, थानों और अहिरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता और विशेषकर के ऐसा काम वह अनर्थ काठियावाड़ देश में ही करता था क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे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 दूसरे कीलों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है वैसे ही वह मदोन्मत बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टाने रखकर उनका मुंह बंद कर देता इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया वहाँ उसने देखा कि यदवंशिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है वे मध्यपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्मद मद मद माद से विभल हो रहे थे उनका शरीर इस प्रकार शोभामान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं बलराम जी की स्त्रियां उस बानर की झिठाई देखकर कर हंसने लगीं अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता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 बलराम जी को क्रोधित करने लगा परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा तब उन्होंने उसकी जिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने के इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल उठाया द्विद भी बड़ा बलवान था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 मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो परंतु द्विद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए इसके बाद द्विद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया परंतु भगवान बलराम जी ने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 अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी में लौट आए उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे